सरम ने मिस्टर मेहता के बारे में पता किया है आकाश ने जवाब दिया ये सूरज मेहता कई सारी लड़कियों से डेट करता था अक्सर लड़कियों के पीछे भागता रहता था आज से तीन महीने पहले भी ये किसी लड़की के पीछे भाग रहा था और फिर उसी लड़की के साथ ये उनके घर में था दोनों बाथरूम में साथ में नहा रहे थे तभी अचानक से वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर उठा और तब से ही सूरज मेहता कोमा में पड़ा हुआ था मैंने उन पुलिस वालों से भी बात की है जो उस वक्त वहाँ ड्यूटी पर थे उन्होंने बताया की ये वाकई में एक्सीडेंट ही था क्योंकि इस गैस अटैक में उस लड़की की मौत हो गई थी मौके पर पहुंची पुलिस उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और फिर हॉस्पिटल में ही उस लड़की की मौत हो गई थी जबकि मिस्टर मेहता तब से कु में पड़े हुए हैं। यह भले ही देखने में एक्सीडेंट लग रहा है लेकिन फिर भी इसकी जांच करने की जरूरत है जरूरी नहीं है कि यह कोई एक्सीडेंट ही है ये भी हो सकता है कि कोई मिस्टर मेहता को फंसाने के लिए ये अटैक करवा सकता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई भी कर सकता है सर अगर आपको लगता है कि केस को और भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो बताइए मैं आगे की भी डिटेल निकलवाता हूं मैं तुरंत ही वहां किसी को भेज दूंगा आकाश ने कहा और वो मैंने पहले मेहता की फैमिली के रिलेशन के बारे में भी पता किया है मैंने रवि मेहता के बयान को फिर से पढ़ा है लेकिन उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे मेहता फैमिली के आपसी रिश्तों में कोई गड़बड़ होने का शक हो अब अगर हमें और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर हमें रवि मेहता को फिर से इंटेरोगेट करना पड़ेगा फिर आकाश ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा सर लेकिन मेरी थोड़ी यहाँ पर मैं सीनियर तक ये बात पहुंच गई है के सिस्टर्स के मर्डर केस को कर चुका हूं। लेकिन अब अगर फिर से मैं ये केस को इन्वेस्टिगेट करूंगा तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी कोई बात नहीं तुम कुछ मत करो मैं समझ रहा हूँ मैं कर लूंगा ये विक्रांत ने सीधे ही कहा मैं तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता और अगर तुम इन्वेस्टिगेशन करोगे तो फिर दुश्मन को भी पता चल जाएगा और वो सावधान हो सकता है तो तुम ये सब छोड़ो मैं मैनेज कर लूंगा ये तुम बस एक काम ये करो कि मोहनी पर नजर रखो वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ओके तो सर आकाश ने कहा विक्रांत ने फोन रखते ही स्वाति ने उनसे पूछा सर अगर आप सस्पेक्ट को इंटेरोगेट नहीं करोगे तो फिर आप अंदर की बात जान पाएंगे आपको मेहता फैमिली के आपसी रिश्ते के बारे में जानना है हम्म तुमने अभी अपने सर को अच्छे से जाना नहीं है विक्रांत ने हंसते हुए कहा आज मेरी एक अंदर के आदमी के साथ मीटिंग है वहां पर मुझे सब पता लग जाएगा तुम अभी फटाफट -फड़ अपना खाना खत्म करो फिर हम चलते हैं यहां से अंदर के आदमी से मीटिंग कौन इसके साथ मीटिंग है अरे तुम सवाल करती हो जल्दी खाना खत्म करो सब जवाब मिल जाएगा तुम्हें विक्रांत ने स्वाति की तरफ देखते हुए स्वाति ने भी खाने के लिए चम्मच उठाया लेकिन ना जाने क्यों अब उसका खाने का मन नहीं था विक्रांत ने जब देखा कि स्वाति का खाने का मूड नहीं है तब वो टेबल से उठकर बिलिंग काउंटर पर बिल पे करने के लिए गया विक्रांत अभी बिल पे कर ही रहा था कि अचानक से रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और फिर एक नीले रंग का रेनकोट पहने हुए तकरीबन 25 साल का लड़का बड़ा सा बॉक्स लेकर अंदर आया ये आपका पार्सल लड़के ने बॉक्स को काउंटर आरोप रखते हुए वहाँ बिलिंग करने वाली औरत ऐसी कहा अरे इतनी बारिश में भी ये डिलीवरी कर रहे हो भीगते हुए आये हो अच्छा बैठो हमारी तरफ ऐसी लंच करके जाओ बहुत मेहनत कर रहे हो बच्चे बिल्डिंग काउंटर पर बैठी अधेड़ उम्र की औरत ने, ने अच्छा कहा, रेनकोट पहनना शुरू किया और फिर यहाँ से बाहर निकल गया अभी वो लड़का रेस्टोरेंट के गेट पर ही पहुंचा था की अचानक पीछे से विक्रांत बोल पड़ा अरे रुको एक मिनट विक्रांत की आवाज सुनकर तुरंत ही वो लड़का पीछे मुड़कर देखने लगा कुछ कहा आपने? उस लड़के ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन विक्रांत चुपचाप खड़े होकर उसे देखता चला गया विक्रांत को इस तरह से अजीब हरकत करते हुए देख स्वाति से रहा नहीं गया उसने तुरंत ही विक्रांत के पास आकर कहा क्या हुआ सर क्या बात होगी विक्रांत फिर स्वाति की तरफ देख अचानक ऐसी बोल पड़ा स्वाति में एक चीज तो भूल ही गया था क्या विक्रांत ने फिर बड़ी उत्सुकता से कहा तुम्हें पता है ना सुमेश ने अपनी पत्नी के पास पार्सल भेजा था जिसमें उसने से ही भेजा था न सर स्वाति ने अपनी भोए टेडी करते हुए कहा सर आप ही ने तो मुझे अभी कहा था नमेशा कूल माइंड से काम करना चाहिए फिर आप अरे ये सब छोड़ो विक्रांत ने हड़बड़ाते हुए कहा दरअसल उसे लग रहा था की स्वाति उसकी बात समझ नहीं रही थी तो उसने स्वाति को एक्सप्लेन करते हुए कहा जरा ये सोचो सुमेश ने ये पार्सल अपनी के पास से ही क्यों भेजा है थोड़ा भावुक होते हुए कहा इसलिए उसने ऐसा किया क्यूँकी वो वो नहीं चाहता था की इस केस में किसी भी तरह ऐसी उसकी पत्नी इन्वॉल्व हो मतलब दूसरे शब्दों में ये कह सकते है की सुमेश की वाइफ को इस मर्डर प्लान के बारे में कोई इलम नहीं था उसे यह भी नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए उसे इतना पैसा मिल रहा है तो फिर क्या? उससे क्या उससे होगा? स्वाती ने कंफ्यूज होते हुए कहा इसका मतलब ये है कि कि अगर ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा था कि सुमेश की पत्नी को कुछ ना पता चले तो फिर समझी तुम उसकी पत्नी को शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी नहीं पता था ओ, लेकिन फिर, फिर क्या हुआ स्वाति अभी भी बहुत कंफ्यूजन में थी उसने फिर विक्रांत की तरफ देखकर अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा सर प्लीज आप थोड़ा सिंपल तरीके से बता सकते हैं, हैं। जल्दबाजी में -फट है। तुम्हें इस इन्वेस्टिगेशन में मेरी मदद करनी है क्या इम्पोर्टेंट काम है स्वाति ने पूछा मुझे अभी उन सभी पार्सल्स को चेक करना है जो की अभी तक सुमेश पांडे के घर तक नहीं पहुंचे विक्रांत ने कहा सिर्फ सुमेश के ही घर नहीं बल्कि वो सभी पार्सल जो की सुमेश के गांव या उनके बच्चों के स्कूल में भेजे गए कुल मिलाकर हर उस स्थान पर भेजे गए सभी पार्सल की डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालो जहां से सुमेश की फैमिली को पार्सल मिल सकता है मुझे एक एक डिटेल चाहिए कोई भी एड्रेस या पार्सल छूटना नहीं चाहिए और हाँ अगर तुम ये सब अकेले ना कर सको तो फिर आकाश की भी हेल्प ले लेना लेकिन किसी भी हालत में मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए विक्रांत ने स्वाति को ऑर्डर देते हुए कहा अरे तुम अभी भी नहीं समझी देखो ऐसा है कि भले ही सुमेश की मौत हो चुकी है लेकिन मुझे लगता है कि उसने कई सारे पार्सल में एविडेंस करके अपने तक पहुंचाने के लिए भेजा था तो अब मुझे वो सभी पार्सल चाहिए ताकि पता लग सके कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है समझी तुम अभी भी स्वाति के मन में कई तरह के सवाल थे लेकिन फिर वो अपने सवाल विक्रांत से पूछती उससे पहले ही विक्रांत रेस्टोरेंट में खाने का बिल भर तुरंत ही वहाँ से निकल गया विक्रांत रेस्टोरेंट से निकलकर सीधे डीएन नगर ब्रांच पहुंच गया यहां पर वो अपने डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने के लिए आया हुआ था अदृश्य शक्ति के मुताबिक ये मुताबिकेट टास्क डीएन नगर ब्रांच के फाइनेंस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के चौथी मंजिल पर होने वाला था विक्रांत बिल्कुल समय से टास्क के लोकेशन पर पहुंच गया वो इस वक्त फाइनेंस बिल्डिंग के चौथी मंजिल के कॉरिडोर में खड़ा था क्योंकि आज सुबह उसे कोडवर्ड में पृथ्वी शब्द मिला हुआ था इस वजह से विक्रांत डरी हुई हालत में यहाँ पर आगे आने वाले खतरे का इंतजार कर रहा था इस कॉरिडोर में अक्सर विक्रांत आता जाता रहता था लेकिन ना जाने क्यों आज यहाँ पर तनिक भी, भी भीड़ नजर नहीं आ रही थी जबकि रोजाना यहाँ पर काफी भीड़ रहती थी शायद बारिश की वजह से आज यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था विक्रांत कॉरिडोर में इधर उधर टहलते हुए यहाँ के नजारे को समझने की कोशिश कर रहा था काफी देर तक इधर उधर टहलने के बाद जब उसे यहाँ पर कोई हलचल होते नहीं दिखी तो एक बार के लिए उसे लगा आज का डुप्लीकेट टास्क कैंसिल हो चुका है गजब का दिन है सोचो जरा अभी विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बज उठा अचानक हाथ में लिए हुए फोन की घंटी बजने से विक्रांत चौंक उठा उसके हाथ से फोन गिरते गिरते रह गया ये कॉल उसके पास किसी अनजाने नंबर से आ रही थी विक्रांत ने घबराते हुए फोन उठाया हेलो कौन बोल रहा है? फोन पर दूसरी तरफ किसी शख्स की गंभीर आवाज सुनाई पड़ी आप विक्रांत बोल रहे है ना बोल रहा हूँ लेकिन आप कौन मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का चीफ रोशन मल्होत्रा बोल रहा हूँ रोशन मल्होत्रा विक्रांत ने पहले भी ये नाम सुना हुआ था वो जानता था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के चीफ का नाम रोशन है उसने उनके बारे में सुना भी था लेकिन आज तक कभी उनसे बातचीत नहीं हुई थी ऐसे में विक्रांत को आश्चर्य हुआ कि आखिर रोशन मल्होत्रा ने उसके पास फोन क्यों किया तो उसने घबराते हुए कहा जी बताइए क्या काम है विक्रांत तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से मेरे ऑफिस में आ जाओ बहुत अर्जेंट काम है यहां बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है जल्दी आओ यहाँ तुम्हारी ब्यूरो चीफ मिताली जी भी हैं जल्दी पहुंचो और ध्यान रखना किसी को पता न चले कि तुम यहाँ आ रहे हो